ब्लॉक की, की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अर्चना सिंह जया की कहानी खुला आसमान संध्या की बेला और बाहर हल्की बारिश मैं खिड़की से सटी हुई पलंग पर बैठी बाहर देख रही थी पत्तों पर गिरती पानी, पानी की बूंदे निश्चल स्वच्छ सुंदर चमकदार नजर आ रही थी, थी। नजरें जैसे, जैसे नन्ही नन्ही बूंदों पर टिकी हुई थी कि तभी राशि ने मुझे आवाज लगाई दादी आप क्या कर रही हो मुझे एक अनुच्छेद लिखवा दो न मैंने विनम्रता से कहा जाकर, जाकर अपनी, अपनी मम्मी से लिखवा लो ना।, ना। मुझे, मुझे, मुझे क्यों परेशान कर, कर रही हो उस दिन अनुराधा घर पर ही थी मन, मन कुछ अनमना होने के, के कारण ऑफिस नहीं गई थी राशि मेरी, मेरी पोती मेरी बहुत ही प्यारी सातवी कक्षा में पढ़ती है उसकी माँ बैंक में कार्यरत है यानी मेरी बहू अनुराधा मेरा बेटा नवीन प्राइवेट सेक्टर में कार्य करता है दोनों ही मिलजुल कर काम करते विचारों के सुलझे हुए हैं। कभी अगर नोकझोंक हो भी गई, तो एक दूसरे से सुलह भी पल में ही कर लेते हैं नवीन कॉफी बना लाता और फिर दोनों हंसते हुए कॉफी पीने का आनंद लेते अनुराधा समय से ही घर आ जाया करती है कभी अगर देर हो भी गई, तो नवीन उसे लेने चला जाता है छुट्टी के, के दिन हम सभी कभी लूडो या कैरम खेलते कभी डीवीडी में नई फिल्म देखते किंतु कि मैं सभी, सभी फिल्में नहीं देखती एक ही घर में रहते हुए भी उन तीनों को अपनी जगह देने का प्रयास करती हूँ आज भाग दौड़ की जिंदगी में पति पत्नी को अपनी जगह तो चाहिए ताकि नजदीकी बनी रहे रह आखिर उनकी खुशी, खुशी में, ही में ही मेरी भी, भी खुशी है राशि को कुछ कुछ, कुछ चीजें मेरे ही हाथों की अच्छी लगती है जैसे हलवा मटरी, गुजिया नारियल के लड्डू राशि ने मेरी चुनी खींची और कहा दादी आप मेरी हिंदी टीचर हो और आपकी वजह से ही मुझे हमेशा अच्छे अंक आते हैं मैंने सोचा अब ये ऐसे नहीं मानेगी मुझे लिखवाना ही होगा मैं हिंदी की अध्यापिका रह चुकी थी अठारह वर्ष तक मैंने भी सर्विस की किंतु अब कमर दर्द को लेकर परेशान रहने लगी थी मैंने सर्विस जरा देर से आरंभ की जब मेरे तीनों बच्चे स्कूल जाने लगे वे स्वावलम्बी हो गए थे मुझे सिर्फ उनके खाने की चिंता हुआ करती थी आज, आज दोनों, दोनों बेटिया अपने ससुराल में स्वस्थ व खुश हैं। मैंने, मैंने राशि से पूछा अच्छा।, अच्छा अब बता किस विषय पर अनुच्छेद लिखना है राशि खुश हो गई और बोली परिवार का महत्व सबसे पहले तुम ये बताओ कि परिवार का अर्थ तुम्हारी दृष्टि में क्या है फिर तो मैं तुम्हें लिखवा ही दूंगी उसने बड़े ही सुंदर और सहज भाषा में अपनी बात कहनी आरंभ कर दी मैं उसकी बातों को धैर्यता से सुन रही थी किंतु सुनते सुनते ही मैं कहीं और खो रही थी सच ही कहा है बालमन बहुत ही कोमल होता है उनकी अपनी सोच अपने नजरिए होते हैं। शायद हम बड़े कभी भी उनकी नजरों से बातों को समझने को तैयार नहीं होते और न ही छोटों को अपनी राय देने की इजाजत देते हैं। बच्चे दिल से निर्णय भावुकतावश अवश्य लेते हैं किंतु हम बड़े बुद्धिजीवी कुछ अनुचित निर्णय ले लेते ले हैं ले ले ले ले ले ले। आज मुझे अपने स्कूल के वो दिन याद आ गए जब मैं सातवी कक्षा बहु को हिंदी पढ़ाती थी मुझे बच्चों से बेहद लगाव था एक दिन मैंने कक्षा के सभी बच्चों से परिवार के विषय में पूछा कि उनके घर पर कितने सदस्य रहते हैं और उनसे रिश्ता क्या है सभी बच्चे उत्सुकता व्यक्त करते हुए अपनी अपनी, अपनी बातें कहने लगी कई मुख्य जानकारी बच्चों से मिली और उसी में मैंने कुछ बातें जोड़ते हुए कई जानकारी और भी दी कक्षा में दो पक्ष बनाकर एकल परिवार व सामूहिक परिवार, परिवार पर चर्चा की गई। चर्चा समाप्त करते हुए मैंने उन सभी बच्चों को गृह कार्य दे दिया परिवार का महत्व इस विषय पर अनुच्छेद लिखकर कर लाएं। अगले ही दिन, दिन बच्चे गृह पूरा कर लाए और सभी, सभी अपनी, अपनी कॉपी को, को एकत्रित कर स्टाफ रूम में मेरी मेज पर पहुंचा गया मैंने अपनी समय सारणी के अनुसार ही थोड़ी थोड़ी कॉपी की जांच आरंभ कर दी दूसरे ही दिन अचानक एक कॉपी मेरे हाथ आई नाम रेणु था उसके अनुच्छेद लेखन को पढ़ा तो आश्चर्य रह गयी वह अपने अनुच्छेद में अपने परिवार की चर्चा करते हुए कई ऐसी बातें लिख गई थी जो हम बड़े होकर भी नजरअंदाज कर देते हैं अनुच्छेद की कुछ लाइनें इस प्रकार थीं: हमारे घर में तीन ही लोग हैं। सभी अपने अपने कमरे में रहते हैं बात करने या हंसी की कोई आवाज नहीं आती अगर कुछ सुनाई देती है तो पापा के लड़ने की आवाज मम्मी खामोशी से शांति बनाए रखने के लिए सब बातों पर, पर पर्दा डाल देती है पापा प्रतिदिन देर से आते दे हैं और कुछ न कुछ बहाना खोजकर मम्मी से लड़ पड़ते हैं मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती वरना मुझ पर हाथ भी उठा देते हैं पर्व त्योहार पर भी हमारे जीवन में रंग नहीं भर पाते पापा को इतना पढ़ना ही था कि तत्काल ही मैंने रेणु को बुलवाया और अकेले में उससे बात की मैंने पूछा रेणु तुमने अनुच्छेद में क्या लिखा है रेणु खामोश हो गई मैंने अपने करीब करते हुए बहुत प्यार से पूछा क्या बात है रेणु रेणु की बातों में बगावत स्पष्ट नजर आ रही थी मुझे उस घर में नहीं रहना पापा अच्छे नहीं हैं। मम्मी सारा दिन काम करती है और पढ़ाई में भी मेरी मदद करती है देर रात खाने पर पापा का इंतजार भी करती है पर पापा सदा ही नाखुश रहते हैं साथ ही मम्मी के हाथ में खर्च करने को पैसे भी नहीं होते है मैं उस, उस चोट खाई बाल, बाल मन बाल की पीड़ा बाल को बाल समझ रही थी उसे अपनी, अपनी बातों से समझाने का प्रयास कर रही थी कहते हैं बच्चों, बच्चों का मन, मन नन्हे पौधों की तरह होता है उसकी, उसकी देख रेख जिस प्रकार की जाए वैसा ही पड़ता है कहीं न कहीं परिवार के माहौल का प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही है अब मैं हर दिन रेणु से मिलकर एकांत में बातें करती थी और उसे समझाती कि तुम्हें अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा इंसान व आत्मनिर्भर बनना है रेणु ने मेरी बातों को समझते हुए कहा मैं आत्मनिर्भर होकर मम्मी को सारी खुशियां दूंगी राशि ने नाराज स्वर में मुझे हिलाते हुए कहा दादी आप तो मेरी बातें सुन ही नहीं रही हो मैं दोबारा से नहीं कहूंगी। अब आप ही पूरा अनुच्छेद लिखवाइएगा राशि ने मम्मी से शिकायत की कि मम्मी देखो ना दादी मेरी मदद ही नहीं कर रही है तभी अनुराधा मेरी चाय की प्याली देते हुए आई शायद उसने मेरी नम आंखें देख ली और राशि को कुछ अन्य विषय पढ़ने के लिए कहकर भेज दिया अनुराधा मुझसे पूछ बैठी क्या हुआ माँ आप कुछ परेशान हो मैंने, मैंने रेणु दास, दास के विषय में बात करते हुए उस घटना का जिक्र कर दिया अनुराधा भी भावुक हो भावु उठी किंतु दूसरे ही पल उसने पूछा रेणु कहाँ की रहने वाली थी देखने में कैसी थी मैंने बताया कि रेणु दास की आंखें नीली घुंघराले बाल छोटी कक्की और लिखावट सुंदर हुआ करती थी अनुराधा ने कहा माँ आप चिंतित न हो आपके आशीर्वाद से वो अवश्य ही जीवन में सफल हुई होगी ये कहते हुए अनुराधा बालकनी में चली गई और फोन पर किसी से बातें करने लगी मैं अपना मन बहलाने के लिए राशि के पास वापस आ गई तभी आधे घंटे में अनुराधा ने आवाज लगाई मम्मी जी कोई आपसे मिलने आया है मैं सोच में पड़ गई कि इस वक्त तो मेरी सहेलियां योगा क्लब में जाती हैं कौन मुझसे मिलने आया होगा मैं जैसे ही ड्राइंग रूम में आई देखा एक मेरी ही बहू के उम्र की लड़की सामने खड़ी थी जिसकी शक्ल कुछ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी तभी उसने आगे बढ़कर मेरे पैर छुए और कहा मैम मुझे पहचाना नहीं मैं रेणु रेणु, रेणु, रेणु दास मैं बिल्कुल, बिल्कुल स्तब्ध सी इस्तब्द रह गई। ये कैसे मेरी, मेरी कुछ समझ, समझ में नहीं आ रहा था, आ रहा था। मैं कभी, कभी अनु की ओर देखती, देखती तो कभी रेणु की ओर। माँ मा, मैंने, मैंने जब, जब आपकी बात सुनी बास नहीं, नहीं, तो मुझे शक, शक हुआ फिर मैंने रेणु को फोन पर सारी बात बताई हाँ मैम और फिर मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई मैं और अनुराधा एक साथ ही एक ऑफिस में काम करते हैं रेणु और मैं गले मिले फिर मैंने माँ और पिता के विषय में पूछा कि वे कैसे हैं। रेणु पूर्ण रूप से संतुष्ट व खुश नजर आ रही थी। उसने कहा मैम आप मेरे घर पर आओ माँ से मिलवाऊंगी फिर मैंने टोकते हुए कहा और तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा की तो बात ही मत कीजिए वो अब हमारे जीवन में नहीं है उन्होंने हमें छोड़ दूसरी शादी कर ली रेणू ने, ने आंसू छिपाते हुए कहा कोई बात नहीं मैम जो होता, होता है अच्छे के लिए होता, होता है हमारे जीवन, जीवन में, में अब भी खुशी भी के पल लौट आए हैं। मुझे खुला, खुला आसमान मिल गया है अब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम तीनों ने बैठकर चाय का आनंद उठाया और पुरानी यादों को ताजा भी किया रेणु ने चलते हुए कहा अनुराधा जी मैम को लेकर घर जरूर आइएगा कल रविवार है हम साथ मिलकर दोपहर का खाना खाएंगे माँ भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी रेणु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह जया की कहानी खुला आसमान फाचक स्वर भारती परिमल